प्रश्न लूं तो कैसे लूं संन्यास मन में ईर्षा अहंकार क्रोध की कुछ भी तो नहीं निकाल पाती और आप जो बार बार रात दिन स्वप्न में सामने रहते क्या करूं मथुरी मैं रुका था तेरे प्रश्न का उत्तर देने को जानता था कि सन्यास होगा ही अब तेरा सन्यास हो गया है इसलिए उत्तर देता हूं प्रश्न तो मधुरी ने पूछा था सन्यास के पूर्व उत्तर दे रहा हूं सन्यास के बाद क्योंकि मधुरी कोई अकेली मधुरी तो नहीं और भी बहुत मधुरिया हैं, जो ऐसी ही दुविधा में ऐसी ही झिझक ऐसी ही हिचक में अटकी है न कदम आगे बढ़ाए बढ़ता है न पीछे लौटने का उपाय पीछे लौटना नहीं जा सकता क्योंकि सिवाए दुख के वहां और कुछ भी नहीं गहरी अमावस की रात है आगे बढ़ने में डर लगता है अज्ञात का भय अनजान अपरिचित मार्ग पीछे भीड़ है भीड़ का साथ है भीड़ की सुरक्षा है कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई ईसाई भीड़ में एक तरह का आश्वासन है कि इतने लोग गलत तो नहीं हो सकते सन्यास है अकेले होने की घोषणा सन्यास है इस बात का उद्घोष कि मैं अकेला आया हूं अकेला हूं अकेला जाऊंगा सब संग साथ झूठ है माया है ममता है मोह है एक भ्रांति मन का एक जाल है सन्यास का अर्थ है कि जो संसार मैंने बसा लिया है वो बस भुलावे के लिए शांत सांत्वना के लिए ये जो जिंदगी के चार दिन हैं इन्हें किसी तरह गुजार लेने के लिए व्यस्तता के लिए फिर तो मौत आती है और अकेला कर जाती जो मौत करती है वही सन्यास करता है मौत जबरजस्ती अकेला करती है सन्यास तुम्हारी स्वेच्छा से अकेले होने की घोषणा है इसलिए मौत चूक जाती है क्योंकि जबरजस्ती किसी को बदला नहीं जा सकता बदलाहट स्वांतः सुखाया होती है स्वेच्छा से होती स्वस्फूर्त होती है बदलाहट स्वतंत्रता का फूल है मौत जबरदस्ती करती है। और जितनी जबरदस्ती करती है उतने ही तुम जोर से अपने माया मोह को अपने देह को अपने मन को पकड़ लेते हो कसके पकड़ लेते हो इधर आती है मौत उतनी ही तुम्हारी आसक्ति बढ़ जाती है तुम किनारे को और जोर से पकड़ लेते हो कि कहीं तूफान तुम्हें छीन ही ना ले जाए क्योंकि दूसरा किनारा तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता वह तो केवल उन्हें दिखाई पड़ता है जो तूफान को अवसर मानते हैं जो तूफान में स्वेच्छा से उतर जाते हैं जो तूफान की प्रतीक्षा करते हैं जो अपनी नाव कपाल खोले बैठे कि कब आए तूफान और कब हम यात्रा पर निकल जाए दूसरा किनारा तो उन साहसी आंखों को दिखाई पड़ता है दुस्साहस चाहिए तो ही दूसरा किनारा दिखाई पड़ता है सन्यास दुस्साहस है जो मौत नहीं कर पाती वह सन्यास करता है मधुरी तूने पूछा था लूं तो कैसे लूं सन्यास? प्रत्येक व्यक्ति जो संन्यास लेने के लिए आतुरता से भरता है इस सवाल से पीड़ित होता है लूं तो कैसे लूं संन्यास कौन सी अड़चने कौन सी बाधाएं क्या है तुम्हारे पास खोने को क्या पाया है जो खो जाएगा हाथ खाली या कि राख से भरे जो कि खाली होने से भी बदतर है तुम्हारे भीतर कौन सा संगीत है जिसके छूट जाने की पीड़ा होगी कांटे ही कांटे सोरगुल जरूर है संगीत कहां कांटे बहुत हैं फूल तो एक भी ना खिला, चाहे तो थे फूल लगे कांटे चाह तो था उत्सव मिला विषाद तुम्हारे पास खोने को क्या है ये तट खो भी जाएगा तो क्या खो जाएगा क्यों इस तट पर नाव को बांधे बैठे हो मगर नहीं आदमी का मन ऐसा है कि परिचित दुखों से भी एक नाता बना लेता है जानीमानी चिंताएं भी अच्छी लगती जानेमाने दुश्मनों से भी एक दोस्ती होती है अगर दुश्मन मर जाए तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ जगह खाली हो जाती मैंने सुना है कि जिस दिन महात्मा गांधी को गोली लगी और जिन्ना को खबर दी गई कि गांधी मर गए जिन्ना अपनी बगिया में बैठा था कराची में जिसने खबर दी थी सोचा था कि जिन्ना प्रसन्न होगा जीवन भर का शत्रु मर गया जिसको मुसलमान न मार पाए उसको हिंदुओं ने मार दिया ऐसी ही उल्टी दुनिया है यहां पराये तो पराये हैं ही अपने और भी ज्यादा पराए यहां दूर तो दूर हैं ही जो पास हैं उनकी दूरी का तुम्हें अंदाज नहीं लेकिन खबर देने वाले को अपनी गलती एहसास हुई जिन्ना एकदम उदास हो गया उठा बगिया से भवन के भीतर चला गया जिसने खबर दी थी वो पीछे पीछे गया उसने कहा मैं तो सोचता था आप प्रसन्न होंगे जीवन भर का शत्रु मीठा लेकिन तुम्हें पता है जिन्ना ने क्या कहा गांधी के मरने के साथ मेरे भीतर कुछ मर गए वह शत्रुता पुरानी थी वह नाता गहरा था मैं अब वही नहीं हूं जो गांधी के रहते हुए था और जिन्ना वही नहीं रहा गांधी की मौत ने कुछ जिन्ना के भीतर मार दिया यह बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है तुम जिनसे लड़ते हो उनसे भी तुम्हारे लगाव बन जाते तुम्हारे दुख भी तुम्हारे संगी साथी उनके बिना तुम्हें बेचैनी होगी जो बहुत दिन बीमार रह जाता है वो बीमारी को भी पकड़ता है मनोवैज्ञानिक आज इस सत्य की वैज्ञानिक प्रामाणिकता को स्वीकार करते कि जो लोग ज्यादा दिन बीमार रह जाते हो सकता है बीमारी शारीरिक रूप से शुरू हुई हो लेकिन शरीर तो कभी का ठीक हो गया हो लेकिन उनके मन ने बीमारी को पकड़ लिया है अब वो बीमारी को छोड़ नहीं सकते बीमारी उनका न्यस्त स्वार्थ बन गई अब बीमारी के कुछ लाभ हैं जो वो ले रहे हैं बीमार हो तो सहानुभूति मिलती बीमार हो तो असफल हो जाओ तो कोई ये नहीं कह सकता कि तुम असफल हुए तुम करते भी क्या बीमार थे बीमारी में तुम अगर धन न कमा पाओ प्रतिष्ठित ना हो पाओ यश ना पा सको तो तुम कह सकते हो सुरक्षा का एक उपाय कि करूं क्या मैं बीमार हूं तुम्हारे पास एक छाता है जो तुम ओढ़ ले सकते हो जो सब तरह से तुम्हारी सुरक्षा करेगा परीक्षा के वक्त अक्सर विद्यार्थी बीमार हो जाते जानकर नहीं किसी गहरे अचेतन से बीमारी उठती मैं ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो हर साल सिर्फ परीक्षा के समय ही बीमार होते इधर परीक्षा आई कि उधर बीमारी आई जैसे जैसे परीक्षा करीब आई वैसे, वैसे वैसे बीमारी बढ़ती और बीमारी में सब लक्षण होते हैं शरीर के लेकिन शरीर की नहीं होती मन डरा है परीक्षा से बीमारी में एक रक्षा है अगर असफल हुए तो उत्तरदायित्व बीमारी का है अगर सफल हुए तब तो कहना ही क्या अहंकार को चार चांद लग जाएंगे बीमार थे और सफल हुए मधुरी क्या है छोड़ने को हाथ खाली है सन्यास लोग सोचते रहे हैं सदियों से कि त्याग का नाम है मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास है क्या त्याग को किन ना समझो ने तुम्हें समझाया कि सन्यास त्याग है संसार होगा त्याग सन्यास त्याग नहीं संसारी ने बहुत त्यागा है, परमात्मा को त्यागा है, और क्या त्यागोगे अमृत को त्यागा है, और जहर को पिया है सार्थक को त्यागा है, और व्यर्थ के अंबार लगा लिए असली धन ध्यान को त्यागा है, और ठीकरे चांदी के ठीकरे अब तो चांदी के ठीकरे भी नहीं है कागज के सड़े गले नोट उनको इकट्ठा कर रहा है और फिर भी तुम कहे चले जाते हो कि सन्यासी त्यागी और संसारी भोगी बदलो भाषा कहना शुरू करो कि संसारी त्यागी है सन्यासी भोगी क्योंकि सन्यासी परमात्मा को भोगने चला उस परम रस को पीने चला छोड़ रहा है कूड़ा करकट हीरे जवारात बीन ने चला और जो कूड़ा कर कट छाती से लगाए बैठे उनको तुम कहते हो भोगी थोड़ी दया तो करो ऐसे ही वो बहुत दुख पा रहे हैं और गालियां तो ना दो सन्यासी ऐसे ही बहुत आनंद पा रहा है और तुम फूल मालाएं लेके चले कि महात्यागी मैं भाषा को बदलना चाहता हूं क्योंकि भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती तुम्हारे भावों की अभिव्यक्ति होती मुझे कहने दो कि सन्यासी भोगी है परम भोगी संसारी त्यागी है महात्यागी मधुरी कुछ छोड़ने को नहीं कुछ त्यागने को नहीं सब कुछ पाने को है मार्क्स ने अपनी अद्भुत किताब जिससे कम्युनिज्म का जन्म हुआ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अंतिम जो कड़ी लिखी है वो कम्युनिज्म के संबंध में तो सही नहीं लेकिन धर्म के संबंध में जरूर सही है वह कड़ी होनी चाहिए थी गीता में वह कड़ी होनी चाहिए थी कुरान में नहीं है आश्चर्य वह कड़ी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में है यह भी आश्चर्य वह नहीं होनी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अंतिम वक्तव्य है कि हे दुनिया के सर्वहाराओ इकट्ठे हो जाओ तुम्हारे पास खोने को क्या है सिवाय जंजीरों के और पाने को पाने को सब कुछ है मार्क्स मजदूर को सर्वहारा कहता था मैं संसारी को सर्वहारा कहता हूं मजदूर के पास भी कुछ होता है एकदम सर्वहारा नहीं होता नहीं होंगे स्वर्ण पात्र मिट्टी के सही मगर कुछ तो होता है मजदूर सर्वहारा नहीं है असली सर्वहारा तो संसारी है उसे लगता है बहुत कुछ मेरे पास और है कुछ भी नहीं सपने हैं हाथों में आंख खुलेगी बहुत चौंकेगा बहुत तड़फेगा कि किस धन को मैं धन मानता रहा असली सर्वहारा संसारी और क्या है तुम्हारे पास खोने को सिवाय जंजीरों के और जंजीरें भी भद्दी और बेहू थी जंजीरें भी सुंदर नहीं सोने की नहीं जंजीरें भी दुख की पीड़ा की संताप की विसात की और पाने को पाने को सब कुछ पड़ा है सारा अस्तित्व परमात्मा का सारा राज परमात्मा का ये सारा महोत्सव ये चांदारे ये सूरज ये नदी ये पहाड़ ये रेगिस्तान इनका सन्नाटा इनका शून्य इनका मौन इनकी शांति इनका आनंद ये फूल ये वर्षा की बूंदों का संगीत यह आकाश में घिरे मेघ ये सब तुम्हारा है तुम्हारा इस अर्थों में नहीं कि तुम इसे तिजोड़ी में बंद कर सकते हो चांदता तिजोड़ियों में बंद नहीं किए जाते तुम्हारा इस अर्थ में नहीं कि फूलों पर तुम ताले डाल दोगे फूलों पर ताले नहीं डाले जाते तुम्हारा इस अर्थ में कि तुम इस रस को पी सकते हो तुम इसमें डुबकी मार सकते हो तुम्हारा इस अर्थ में कि तुम सहभागी हो सकते हो कि तुम भी इस ले में आबद्ध हो सकते हो क्यों इसलिए तुम्हारा कि तुम भी पैरों में घुंघरू बांधो और इस महारास में सम्मिलित हो जाओ तुम भी उठाओ बांसुरी तुम भी थाप दो अपनी मृदंग पर तुम भी बनो मीरा तुम भी बनो चैतन्य तुम्हारा इस अर्थ में कि तुम भी बनो बुद्ध तो हिमालय तुम्हारे प्राणों में समा जाए तुम्हारा इस अर्थ में कि तुम भी बनो महावीर तो चांद तारे तुम्हारे भीतर भ्रमण करें। मालकीत नहीं है तुम्हारी इस पर, लेकिन तुम इसे भोग सकते हो सच तो यह है मालकीयत हो तो भोगना मुश्किल हो जाता मालकीत कंजूसी लाती मालकीयत में कंजूसी अनिवार्य हो जाती जहां मालकीयत है परिग्रह है वहां डर पैदा होता है कहीं खर्च ना हो जाए क्योंकि जितना खर्च हो जाएगा उतनी मालकीयत कम हो जाएगी मालकीत धन पर निर्भर है और धन उतना ही होगा जितने तुम कृपण मैंने सुना है एक कंजूस दुकान बंद करके घर आया तब बिजली की बत्तियां तो थी नहीं उन दिनों मिट्टी के दिए जला करते थे उसने देखा कि दीपक की लौ बड़ी भड़क रही है वह पत्नी से बोला देखती नहीं हो कि दीपक की लौ कितनी तेज भड़क रही है न जाने कितना तेल व्यर्थ में जल गया होगा तभी उसे याद आया कि दुकान में उसने एक ही ताला लगाया था दूसरा ताला तो लगाया ही नहीं कहीं सब कुछ लुट न जाए हड़बड़ी में उसने सोचा कि पहले दुकान पर दूसरा ताला लगाऊं, चल पड़ा भागा रास्ते में जाके उसके मन में विचार आया कि ऐसी कौन सी आफत आई जाती थी दुकान पर एक ताला तो लगा ही हुआ है दूसरा बाद में भी लगाया जा सकता है पहले दीपक की लो तो कम कराऊं वरना इस बीच कितना सारा तेल व्यर्थ ही जल जाएगा यह सोचकर वह फिर घर लौट आया देखा कि दीपक की लो अब कम है पत्नी बोली मैंने इस दीपक की लॉ सुई की नोक से कम कर दी थी सुई में जो तेल लगाया था वह मैंने बालों में लगा लिया आप चिंता ना करें आपको तेल का ध्यान तो आ गया मगर अपने जूते का ध्यान नहीं आया आप यहां से गए भी फिर बीच रास्ते से लौट भी आए अब यहां से फिर दुकान को ताला लगाने जाएंगे वहां से फिर घर लौटेंगे क्या इस तरह जूते व्यर्थी नहीं घिस जाएंगे वो कंजीश बोला नहीं भगवान यह देख जूता में पैर में कभी पहनता नहीं बगल के झोले में रखा हुआ है जहां परिग्रह वहां कृपणता है मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने नगर के सबसे बड़े धनपति से जाके पूछा कि एक राज पूछना चाहता हूं और तो यह राज कोई बता ना सकेगा तुम ही बता सकते हो इतने धनी तुम कैसे हुए क्योंकि मैंने तो सुना है कि तुमने भीख मांगने से शुरू किया था उस धनी ने कहा एक क्षण ठहर पास में जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया और कहा अब बोल क्योंकि हम ना हक बातचीत करें इतनी देर में ना मालूम कितनी मोमबत्ती जल जाए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अब कुछ कहने की जरूरत नहीं मैं राज समझ गया मोमबत्ती क्या फूंकी कि तुमने सब कह दिया धन्यवाद धन तो कृपणता से इकट्ठा होगा धनी भोग नहीं सकता परग्रही भोग नहीं सकता भोगने के लिए एक अपरिग्रह भाव चाहिए सिर्फ सन्यासी ही भोग सकता है इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो जाओगे तो ये इस अस्तित्व के मालिक हो जाओगे मालकीयत का भाव ही चला जाएगा मालकीत मूढ़ता की बात है सन्यास धीरे धीरे तुम्हें यह दिखलाएगा कि तुम तो हो ही नहीं परमात्मा ही है मैं तो हूं ही नहीं तो मालकीत किसकी परिग्रह किसका और तुम मिटे कि सब तुम्हारा है मगर ध्यान रखना तुम मिटे तो सब तुम्हारा है इधर तुम गए कि सारा अस्तित्व आ गया मधुरी संन्यास लेने में क्या भय लेकिन तूने जो कारण दिए हैं वो विचारनी मन में से ईर्षा अहंकार क्रोध कुछ भी तो नहीं निकाल पाती ईर्षा अहंकार क्रोध ये बीमारियां हैं सन्यास इनकी ही तो औषधी है क्या औषधि लेने के पहले बीमारियां निकल जानी आवश्यक शर्त है अगर औषधि लेने के पहले बीमारी से मुक्त हो जाना आवश्यक शर्त हो तो औषधि का प्रयोजन क्या है अगर कोई चिकित्सक कहे कि जब ठीक हो जाओ तब आना अभी बीमार हो पहले ठीक तो हो लो फिर आना तो क्या तुम उसे चिकित्सक कहोगे बुद्ध ने अपने को वैध्य कहा है नानक ने भी अपने को वैध्य कहा है और ठीक कहा है क्योंकि बुद्ध या नानक जैसे व्यक्ति के पास औषधि है उपचार है निदान है वे ये शर्त नहीं लगा सकते कि पहले तुम ठीक होकर आओ तो मधुरी मैं तो उससे नहीं कहूंगा कि पहले ईर्ष्या छोड़ फिर सन्यास तब तो मुश्किल हो जाएगी न छूटेगी ईर्षा न होगा सन्यास कि पहले अहंकार छोड़ फिर सन्यास तब तो असंभावना हो जाएगी अगर अहंकार सन्यास के बिना ही छूट सकता है तो सन्यास की क्या अर्थवत्ता होगी कि पहले छोड़ क्रोध फिर सन्यास तो बचा क्या फिर फिर सन्यास क्या करेगा यह तो ऐसे ही हुआ कि किसी से हम कहें पहले अंधेरे को मिटाओ फिर दिया जलेगा यह तो बात ही मूढ़ता की हो गई ऐसे कहीं अंधेरा हटा है मारो धक्के लाख तुम ही मिट जाओगे धक्के मारते मारते अंधेरा नहीं मिटेगा अंधेरा तो नकार निषेध अभाव है अभाव को धक्के नहीं मारे जा सकते और जो मारेगा वो पागल हो जाएगा और अगर पृथ्वी को तथाकथित धार्मिक लोगों ने विक्षिप्त कर दिया है तो अकारण नहीं यही राज है सारी पृथ्वी को एक पागलखाना बना दिया है तुम्हारे तथाकथित धार्मिक पंडित पुरोहित संत महात्माओं ने क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक ऐसा पाठ सिखाया है जो पूरा हो ही नहीं सकता उन्होंने तुम्हें एक ऐसी पहेली दे दी है कि तुम मर जाओ लाख बार जन्म और लाख बार मरो तुमसे पहेली हल नहीं होगी क्योंकि पहेली के हल होने का वो ढंग ही नहीं उन्होंने तुमसे कहा पहले अंधेरा मिटाओ फिर सन्यास, मैं तुमसे कहता हूं पहले दिया जलाओ फिर अंधेरा तुम तो मिटी गया दिया जलाने का विज्ञान है संन्यास अंधेरा मिटाने का नहीं अंधेरे से क्या लेना देना है दिए का अंधेरे से मिलना ही कब हुआ रोशनी और अंधेरे का अब तक साक्षात्कार नहीं हुआ है मैंने सुना है एक बार अंधेरे ने परमात्मा से प्रार्थना की कि तुम्हारा सूरज मेरे पीछे क्यों पड़ा है रोज सुबह उठाता है मैं रात विश्राम भी नहीं कर पाता कि बस चला मेरे पीछे मैंने इसका कुछ कभी बिगाड़ा नहीं याद भी नहीं आता कि कभी इससे मेरी किसी तरह की भी वार्ता हुई हो मुलाकात हुई हो दुश्मनी तो दूर दोस्ती भी कभी नहीं हुई दोस्ती दुश्मनी की बात ही नहीं उठती मेरा आमना सामना नहीं हुआ आंखें चार नहीं हुई यह अन्याय हो रहा है बात तो सही थी तर्कयुक्त थी और परमात्मा को सूरज को बुलाना पड़ा कि क्यों तो बेचारे अंधेरे के पीछे पड़ा है सूरज ने जो कहा वो भी विचारणी बहुत विचारणी खूब हृदय में संभाल कर रख लेने जैसा है सूरज ने कहा कौन अंधेरा कैसा अंधेरा कहाँ है अंधेरा मैंने तो देखा नहीं जिससे मैं जानता ही नहीं उसके पीछे क्यों पढ़ूंगा जिसे पहचानता ही नहीं उसे सताऊंगा क्यों आप कृपा करके इतना करें अंधेरे को मेरे सामने बुला दें ताकि मैं उसे देख तो लू इस बात को हुए सदियां हो चुकी परमात्मा अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं ला सका है कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है इस संबंध में नहीं इस संबंध में परमात्मा हार गया अंधेरे को कैसे लाओगे सूरज के सामने और अंधेरा अगर सूरज के सामने आ जाएगा तो क्या सूरज खाक सूरज रहा नपुंसक सूरज होगा तस्वीर होगी सूरज की सूरज नहीं होगा सूरज है तो अंधेरा नहीं हो सकता हां अंधेरा कितना ही हो तो सूरज हो सकता है अंधेरा सूरज को होने से नहीं रोक सकता सूरज की तो बात छोड़ो एक छोटे से मिट्टी के दिए को नहीं रोक सकता अंधेरा अंधेरा तो बिल्कुल नपुंसक है वह तो पूर्ण नपुंसकता है नकार है अभाव है उसका होना ही नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं और ऐसा ही है अहंकार अहंकार यानी भीतर का अंधेरा और ऐसी है ईर्षा ईर्षा अहंकार का ही एक प्रक्षेपण है और ऐसा ही है क्रोध वह भी अहंकार का एक अंग है ईर्षा और क्रोध में बहुत भेद नहीं है क्रोध है सक्रिय ईर्षा ईर्षा है निष्क्रिय क्रोध पुरुष क्रोध कर लेते हैं स्त्री ईर्षा कर लेती पुरुष का मौलिक लक्षण है क्रोध आग बबूला हो जाने ईर्षा उसके लिए क्रोध के रूप में आती स्त्री का मौलिक लक्षण है ईर्षा जल भुन जाती है भीतर भीतर ऊपर चाहे कहे चाहे ना कहे घुट घुट जाती है भीतर भीतर ईर्षा स्तरण रूप है क्रोध का और क्रोध पौरोिक रूप है ईर्षा का और दोनों अहंकार के कारण पैदा होते क्यों ईर्षा पैदा होती क्योंकि कोई तुमसे आगे निकला जा रहा है किसी ने तुमसे अच्छी साड़ी खरीद ली कि किसी ने तुमसे सुंदर गहने खरीद लिए कि किसी ने नया मकान बना लिया कि किसी की तिजोरी में ज्यादा रुपए इकट्ठे हो गए ईर्ष्या जन्मी क्योंकि अहंकार को चोट लगी तुम्हारे भीतर आग भबकने लगी धुआं उठने लगा तुम चिता पे चढ़ गए तुम्हारे भीतर चिंता पैदा हो गई क्रोध का अर्थ है तुम्हारे अहंकार के लिए किसी ने बाधा दे दी तुम किसी यात्रा पर निकले थे विजय की और कोई बीच में आड़े आ गया कि किसी के कारण बीच में पत्थर पड़ गया कि किसी ने तुम्हें धक्का मार के रास्ते से अलग कर दिया कि कोई पगडंडी में बीच में बाधा बन के खड़ा हो गया अवरोध हो गया क्रोध भपके क्रोध और ईर्षा बहुत भिन्न नहीं है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्रोध थोड़ा उजड है ईर्षा थोड़ी सुसंस्कृत है मैंने सुना है राजस्थान की कहानी एक राजस्थानी राजपूत बड़ी अकड़ का आदमी था अकड़ उसकी ऐसी थी कि दिन भर मुछ पताव देता रहता था और अकड़ उसकी ऐसी थी कि गांव में किसी और को मूछ पताव देने नहीं देता था गांव में सबको अपनी मूछ नीची रखनी पड़ती थी नहीं तो सरदार नाराज हो जाए और राजपूत दुष्ट था लोगों की पिटाई करवा दी थी वो हत्या भी करवा सकता था लोग भय के कारण अपनी मूछे कटाकर रखते थे कभी भूल चूक से हवा के झोंके में मूछ ऊपर हो जाए और राजपूत देख ले और कम से कम जब राजपूत के घर के सामने से निकलते थे तब तो बिल्कुल ही मूछ को नीची कर लेनी पड़ती थी दोनों हाथ से पकड़ के मूँछ नीची करके निकलते थे मगर गाँव में एक नया बनिया आया नया नया था अभी जवान था उसको भी मूछ रखने का शौक था उसको लोगों ने कहा कि भैया मूछ नीची कर ले इस गांव में रहना है तो। उसने कहा जाओ जाओ ऐसे देख लिए बहुत मूछ नीची करवाने वाले मेरी कोई नीची करवा दे तो देखो रजपूत को खबर लगी उसने तो अपनी तलवार म्यान से बाहर कर ली उसने कहा ये कौन हराम ज्यादा है कर देख रहा है लेकिन निकलने दो घर से आने दो मेरे सामने न गर्दन उतार दूं, लोगों ने बनिए के लड़के को भी जोश पे चढ़ाया लोग भी थे तो क्रोध में राजपूत पर सोचा कि हो सकता हो जाए टक्कर लोगों ने कहा कि मान भाई तू कर ले नीची मूछ उनका मतलब यह था कि करना मत नीची मूछ बहुत समझाया कि देख वो आदमी बड़ा खतरनाक है तलवार चल जाएंगी बनिए के लड़के ने कहा कि तो तो मैं भी कोई साधारण नहीं हूं मैं भी बनिया हूं अगर वो ना, का राजपूत है तो मैं भी मारवाड़ का मारवाड़ी हूं लोगों ने कहा कि और तो ठीक अपने घर में मूछ ऊंची रखना ठीक उसके सामने से मत निकलना उसने कहा अभी निकलूंगा मुझ पे तांव दे के बनिए का लड़का निकला राजपूत के सामने से राजपूत तो तलवार लेके बाहर आ गया उसने कहा रुक तुझे लोगों ने बताया नहीं मूछ नीची कर ले उस बनिए के लड़के ने कहा तू कर ले अपनी मूछ नीची बहुत दिन हो गई तेरी ऊंची अब ये ऊंची रहेगी राजपूत राजपूत था उसने एक तलवार बनियों को भी दी कि तू भी एक तलवार संभाल क्योंकि निहत्य आदमी पे हमला नहीं कर सकता आ मैदान में निपटारा हो ले इस गांव में एक ही ऊंच ऊंची रहेगी या तेरी या मेरी दूसरा जिंदा नहीं रह सकता बनी जैसी मरछी लेकिन एक बात समझ लो जरा पांच मिनट का मुझे वक्त दो तो। घर जाके पत्नी बच्चों को साफ कराऊं क्योंकि मेरे मरने के बाद हो सकता है मैं मर जाऊं नाहक पत्नी क्यों दुख पाए मुछ मेरी झगड़ा मेरा तुझसे मेरे बच्चे क्यों भूखे मेरे अनाथ हो जाकर उनको खत्म कराऊं और अगर तू मेरी मान तो तू भी जा पत्नी बच्चों का सफाया करा क्योंकि कौन जाने तू मर जाए राजपूत को बात जची उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है झगड़ा हमारा है इसमें पत्नी बच्चे क्यों कष्ट पाए दोनों घर गए पांच सात मिनट बाद रजपूत तो साफ करके लौट आया पत्नी बच्चों को बनिया मुँछ नीची करके लौट आया रजपूत ने कहा अरे तूने मुछ नीची क्यों की उसने कहा मैंने सोचा क्यों नहा हत्या करना पत्नी मारो बच्चा मारो फिर तुमको मारो क्या सार अरे ये मुछ नीचे से मगर उसने राजपूत का घर बर्बाद करवा दिया उसने राजपूत को बर्बाद करवा दिया ये स्तृण धंग हुआ बदले का क्रोध का ईर्षा का जलन का मगर है तो बात वही मूछ ऊंची के नीची, इससे फर्क नहीं पड़ता मगर बनिए ने भी चाल चली क्रोध अहंकार का सक्रिय रूप है रजपूती रूप है समझो और ईर्षा अहंकार का वणिक रूप है निष्क्रिय रूप है मगर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मधुरी अहंकार तो जाएगा सन्यास से सन्यास का अर्थ है समर्पण संन्यास का अर्थ है झुक जाने की क्षमता संन्यास का अर्थ है अहोभाव से झुक जाना संन्यास का अर्थ है यह घोषणा सदगुरु के समक्ष कि अब मैं नहीं हूं तुम ही हो और यही घोषणा एक दिन परमात्मा के समक्ष पहुंच जाती है सदगुरु से तुमने जो निवेदन किया है वो वस्तुतः परमात्मा से ही निवेदन किया है क्योंकि सदगुरु तो डांकिया भर है तुम्हारे संदेश वहां तक पहुंचा देता है क्योंकि तुम अभी अपने संदेश वहां नहीं पहुंचा पाते सदगुरु तुम्हारी भाषा भी जानता है और परमात्मा की भी भाषा तुम बोलते हो शब्दों में परमात्मा बोलता है मौन में सदगुरु तुमसे बोलता है शब्दों का उपयोग करता है और जब परमात्मा से बोलता है तो चुप्पी साथ लेता है वह मौन भाषा है वह मौन संवाद सदगुरु का एक पैर उस लोक में एक पैर इस लोक में सदगुरु की देह पृथ्वी पर आत्मा आकाश में सदगुरु के साथ जुड़ जाने का नाम सत्संग सदगुरु के साथ जुड़ जाने का नाम सन्यास इसका संबंध त्याग इत्यादि से बिल्कुल नहीं है यह एक अनूठा गठबंधन है यह एक अनूठी सगाई है ये उस विराट के साथ भावर डाल लेनी मधुरी मैंने तुझे पहले उत्तर नहीं दिया क्योंकि तेरे प्रश्न से मुझे साफ था कि जरा ठहरूं सन्यास हो ही जाने दो इसलिए भी उत्तर नहीं दिया कि यह भी हो सकता है मेरे समझाने के कारण तू सन्यास ले ले थोड़ी सी चूक हो जाएगी क्योंकि कई बार यू हो सकता है कि मैंने समझाया मेरी बात जची मेरा तर्क जचा तेरी बुद्धि प्रभावित हुई तू संस्त हो गई और कल दूर जाके फिर संदेह उठाए इसलिए मेरी पूरी आकांक्षा यही होती कि संन्यास तुम्हारा अपना अंतर्भाव हो मेरे समझाने से नहीं मेरे होने से घटे मेरे कहने से नहीं मेरी मौजूदगी से घटे मैं तुम्हारी बुद्धि को सब तरह से राजी करूं फिर घटे तो वो सन्यास खोपड़ी का होगा और मेरी सन्निधि में तुम्हारा हृदय तरंगायत हो जाए और फिर घटे तो वो सन्यास हृदय का होगा उसकी गहराई और उसका मजा और उसकी मौज और उसका रंग और उसका ढंग और बुद्धि में तो रुखी सुखी बातें घटतीं वहां रसधारें नहीं बहती बुद्धि तो गणित करने में कुशल है वहां प्रेम का पैर भी नहीं पड़ता प्रेम तो हृदय में घटता है और सन्यास प्रेम का कदम है ये प्रेम की यात्रा है इसलिए मैं चुप रहा तेरे प्रश्न को संभाले रखा रहा कि आज नहीं कल कल नहीं परसों अब तेरा सन्यास हो गया है अब तुझसे मन की बातें कही जा सकती अब तूने अपना हृदय खोला है अब तेरे हृदय पर मैं हस्ताक्षर कर सकता हूं संन्यास का अर्थ है भर गया मन देख लिया सब यहां पाने योग कुछ भी नहीं है कि अब और लौटकर नहीं आना है सन्यास का अर्थ आ चुके बहुत बार देह में पढ़ चुके बहुत बार गर्भ के गड्ढे में देख चुके बहुत पीड़ाएं देख चुके बहुत संताप अब और नहीं आना अब दोबारा नहीं आना है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 आस के उस गांव से आना नहीं रूप केवल एक क्षण का हास है देख उजला कफन सिर के पास है जिंदगी बस मौत का ही रास है रूप पर तुम और इतराना नहीं अब मुझे तुम और भी भटकाओ मत दे मुझे दाने अधिक तड़पाओ मत और मेरी मृत्यु का लजवाओ मत फिर मुझे इस पार है आना नहीं संयास ऐसी प्रतीति है और मेरी मृत्यु का लजवाओ मत फिर मुझे इस पार है आना नहीं अब मुझे तुम और भी भटकाओ मत दे मुझे दाने अधिक तड़फाओ मत जिंदगी बस मौत का ही रास है रूप पर तुम और इतराना नहीं इतना लिए शरीर पर इतना लिए धन पर पद पर इतना लिए बहुत जन्मों जन्मों इतना लिए कब तक आते जाना है मधुरी बहुत हुआ सन्यास इस बात का निर्णय है कि काफी काफी है अब और है आना नहीं इस जीवन में एक ही भूल है और वह भूल है कि सन्यास समझ में ना आए और सब भूलें तो गौण हैं उनका कोई बहुत मूल्य नहीं है जिसको एक बात समझ में आ गई सन्यास का अर्थ गरिमा महिमा उसे सब समझ में आ गया याद भूल जाने को एक उम्र कम है पर एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को एक सांस जीवन में एक बार आती है बार बार लेकिन क्यों आंख डबडब आती है मन चाह आंचल तो मुश्किल से मिलता है इसीलिए आंसू को धूल बहुत भाती है रूप के बढ़ाने को लाख फूल कम हैं पर, चार फूल काफी हैं अर्थियां सजाने को याद भूल जाने को एक उम्र कम है पर, एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को कुछ तो मन मृग जल के पीछे भरमाता है कुछ मन का मेघों से मरुथल सा नाता है आशा ही आशा में ओठ सूख जाते हैं कौन बुझे प्राणों की प्यास बुझा पाता है प्राण दान पाने को बूंद बूंद मुश्किल पर एक बूंद काफी है जिंदगी डुबोने को याद भूल जाने को एक उम्र कम है पर एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को प्रात कब हंसाता है सांझ कब रुलाती है किस किस से सांसों की कथा लिखी जाती है समय सभी गांवों को पूर्ण नहीं पाता है दबी हुई पीड़ा भी उभर उभर आती है दर्द के मिटाने को सौ सौ सुख कम है पर एक दर्द काफी है लाख सुख भुलाने को याद भूल जाने को एक उम्र कम है पर एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को और मैं उस भूल को कहता हूं सन्यास को न समझने की भूल यहां सभी संसार को समझने में लगे समझ कुछ पाते नहीं नासमझी बढ़ती ही चली जाती जैसे उम्र बढ़ती है वैसे नासमझी बढ़ती है बच्चे ही कहीं बूढ़ों से ज्यादा समझदार होते क्योंकि चित्त ताजा होता है मन का दर्पण स्वच्छ होता है चीजें साफ दिखाई पड़ती धूल नहीं जमी होती जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे धूल जमी अनुभव की धूल ज्ञान की धूल और समझना और और मुश्किल हो जाता है तेरी बात समझ में आ गई संन्यास में तेरा प्रवेश हुआ तू अहो भागी अब तू देखना ध्यान का यह दिया जैसे जैसे जलेगा वैसे वैसे ईर्षा और क्रोध और अहंकार सब चले जाएंगे उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा वे तुझे छोड़ देंगे और तभी मजा है तभी रस है जिन चीजों को हम छोड़ते हैं वे कभी हमसे छूट नहीं पाती कुछ ना कुछ अटका रह जाता है जो आदमी धन छोड़ के जंगल चला जाता है वो जंगल में बैठ के भी धन का ही विचार करता है करेगा ही छोड़ के भागा है छोड़ के हम भागते ही उसको है जिसमें हमारा रस इतना होता है कि हमें डर होता है कि अगर हम भागे ना तो उलझ जाएंगे जो व्यक्ति पत्नी को छोड़ के भाग गया है वो स्त्रियों के संबंध में सोचता ही रहेगा बचना असंभव नहीं तो भागता ही क्यों भागते कायर है भागते भयभीत थे और जहां भय है वहां मुक्ति नहीं जो व्यक्ति स्त्री से डर के भागा है क्योंकि शास्त्रों ने कहा स्त्री नरक का द्वार है। जिनने लिखा उनको कुछ पता नहीं होगा उन्होंने अपना क्रोध जाहिर किया है स्त्री के प्रति और कुछ भी नहीं उन्होंने घोषणा की है इस वक्तव्य में कि उनका मन स्त्री में बहुत लिप्त था स्त्री उन्हें नरक की तरफ खींचती हुई मालूम पड़ी होगी इसलिए तो बिचारों ने लिखा कि स्त्री नरक का द्वार है अगर स्त्री नरक का द्वार है तो फिर स्त्रियां तो नरक जा ही नहीं सकती स्त्रियों को एक बड़ा लाभ है इसमें उन्हें राजी हो जाना चाहिए इस बात से स्त्रियां तो नरक तभी जा सकती हैं जब पुरुष भी नरक का द्वार हो नहीं तो स्त्रियों को कौन नरक ले जाएगा लेकिन चूंकि स्त्रियों ने शास्त्र लिखे नहीं लिखना तो दूर पुरुषों ने पढ़ने तक नहीं दिए स्त्रियों को शास्त्र आज भी यहूदी स्त्रियां सिन्ग में यहूदियों के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती उनके लिए दूर ऊपर छज्जा बना होता उस पर बैठ सकती मैंने कहानी सुनी कि जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और गोल्डा मेयर इसराइल की तो इंदिरा इज़राइल गई गोल्डा मेयर इंदिरा ने कहा कि और सब दिखाएं, दिखाई लेकिन यहूदी मंदिर नहीं दिखाया गोल्डा मेयर थोड़ी सचाई कि कैसे यह बात कहे कि यहूदी मंदिर में स्त्री को प्रवेश नहीं मुसलमानों की मस्जिद में भी स्त्री को प्रवेश नहीं एक छज्जा अलग बनाया होता है दूर ऊपर मगर अब इंदिरा ने जोर दिया तो गोल्डा मेयर लेके उसे गई दोनों छज्जे पर बैठी इंदिरा जब वापस लौटी तो दिल्ली में किसी ने पूछा कि कुछ खास चीजें देखी तो इंदिरा ने कहा और सब तो देखा देखा एक खास बात देखी कि इसराइल में प्रधानमंत्री छज्जों पर बैठ के प्रार्थना करते मंदिर में नहीं दोनों ही प्रधानमंत्री तो इंदिरा ने समझा कि प्रधानमंत्रियों के लिए विशेष आयोजन है छज्जा वो प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं है आयोजन। वो स्त्रियों को मंदिर प्रवेश से रोकने का उपाय है बस उतने दूर तक आ सकते हो उससे नीचे आना मुश्किल कभी कभी इसमें बड़ी झंझटें हो जाती एक दफा एक स्त्री छज्जे पे से गिर पड़ी ज्यादा झांक देख रही होगी कि नीचे क्या हो रहा है जवान सुंदर युवती छज्जे पर से गिरी उसका घाघरा सिंडेलियर में फंस गया वो नग्न लटकी रवाई बूढ़ा आदमी था होशियार आदमी बूढ़े होशियार हो जाते तत्ण युगपत उसने तरकीब निकाल ली उसने का सावधान कोई ऊपर ना देखे जो ऊपर देखेगा दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा लेकिन फिर भी एक बूढ़ा ऊपर देखा रबाई ने कहा देख उसने कहा मैं एक ही आंख से देख रहा हूं अब इस उम्र में एक आंख चली भी गई तो क्या हर्ष है वो एक आंख बंद किए था और एक आंख से देख रहा था अगर तुम होशियारियां निकालोगे तो दूसरे भी होशियारियां निकाल लेते तुम बूढ़े हो तो वो भी बूढ़ा था तुमसे कुछ कम ना था तुम अनुभवी तो वो भी अनुभवी था उसने कभी उम्र में एक आंख दांव पर लगा देने में कुछ हर्जा नहीं स्त्रियां नरक का द्वार जिन ने लिखा होगा भगोड़े होंगे स्त्रियों को बिना समझे भाग गए होंगे काम वासना मिटीना होगी दब गई होगी अचेतन में दबाली होगी उसकी छाती पर बैठ गए होंगे वो भबक रही होगी अंगारा राख में दब गया होगा बुझा नहीं होगा नहीं धन से भागोगे तो धन पीछा करेगा पद से भागोगे पद पीछा करेगा स्त्रियों से भागोगे स्त्रियां पीछा करेंगी पुरुषों से भागोगे पुरुष पीछा करेंगे जिससे भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगा सन्यास भागना नहीं जागना है जहां हो वहीं जागना है सन्यास साक्षी भाव है मधुरी साक्षी बन ईर्षा का भी दर्शन कर क्रोध का भी अहंकार का भी मोह का मद का मत्सर का जो भी उठता हो जो भी धुएं मन को घेरते हो उन सबके भीतर शांत भाव से बैठकर साक्षी देखो सिर्फ देखो निर्णय ना लो बुरा भला ना कहो गालियां ना दो न्यायाधीश ना बनो चुनाव ना करो निर्विकल्प चुनाव रहित साक्षी भाव बस सन्यास का यह सार सूत्र फिर सब मिट जाए। सब जो व्यर्थ है मिट जाएगा और जो सार्थक है वो आएगा तब यही संसार परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है